तो बात हम लोग टीवी में तुम्हारे काम की कर रहे थे और हाँ। और टीवी में फिर कितने साल साल तक तक तुम रहे मैं रहा रहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वो एक मेरे बहुत हमको लगता है की शायद वो नाटक कोई भी टीवी पर करेगा टीवी बाहर किया बहुत ओ, अच्छा।, के लिए अच्छा, अच्छा, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा के लिए बहुत बहुत ख़राब ही पंपस बेकार हुआ कोई जितना अच्छा वहाँ था हुआ था, था। हुँ, हुँ। और जैसी याद थी लोग हालांकि कास्ट मल्लिका वही थी अच्छा मीनाक्षी लेकिन फिर भी वो नाटक यहाँ बहुत खराब हुआ कई गानीवी पे दबाव बहुत रहता था टेंशन बहुत रोज का रोज प्रोग्राम तैयार करना किसी को कांटेक्ट करना सुविधा कोई नहीं स्कूटर लेके भाग रहे हैं बस से जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों से मिलना है हालत बहुत वो एक एक था, था। मुझे एक्साइट करते थे और मैं तो सोचता था किसी तरह में करना है इसी तरह एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हमारा जेबी के साथ रहा जयप्रकाश नारायण अच्छा अच्छा जेपी वो उन दिनों श्रीमती गांधी के साथ कह लीजिए जो भी कह लीजिए बांग्लादेश वॉर से पहले श्रीमती गांधी ने उन्हें बाहर भेजा अच्छा अपने ए, ए, की तरह से, तुम में जाकर अच्छा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझाओ क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने हमला करना था लड़ना था बांग्लादेश में तो वो गुडविल वो तैयार कर रही थी उस प्रक्रिया में जेपी को उन्होंने भेजा और जेपी के साथ बाबू डॉक्टर थे थे ईस्ट बंगाल के वो प्रोफेसर जेएनयू मेरे प्रोग्राम में आया करते थे उनको एज एन एक्सपर्ट एडवाइजर डिप्लोमेटिक एडवाइजर ऑफ जेपी वो उनके साथ गए थे तो चावला ने मुझे सुबह कहा कि क्या प्रोग्राम आज करना है तब तक मैं इतना तैयार हो चुका था मैंने कहा जयप्रकाश नारायण इस पूरे ट्रिप के बाद आ रहे हैं और हमें साफ लग रहा था इतने लोगों से मिलते थे बातें करते थे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रोजमर्रा की पॉलिटिक्स में और इतने वो दिन इतने, इतने इतना फर्मेंट था पॉलिटिकल फॉर्मेंट उन दिन दिनों चीजें इतनी तेजी से बदल रही थी पाकिस्तान के साथ जिस तरह संबंध बिगड़ रहे थे बांग्लादेश जिस तरह हीटअप हो रहा था पूरी दिल्ली तो उस वक्त बहुत ही अगौप फीवर था दिल्ली में क्या हो तो वो हमें समझ में आने लगा था और कुछ लोग ऐसे भी उनसे ताल्लुकात हो गए थे जो प्राइम के सर्कल के काफी आसपास थे जैसे शेशर बाबू सब हमें कहते थे अल्टीमेटली झगड़ा तो होना है तो इन्होंने कहा कि आज का प्रोग्राम करोगे सुबह आठ बजे इनसे मिलना होता था पांच अखबार पढ़ने के बाद सुबह छः बजे उठता था सारे अखबार पढ़ता था भागता था टेलीविजन और सुबह आठ बजे हो मीटिंग होती थी चांदा साहब के साथ आज क्या प्रोग्राम होना है मैं आइडियाज़ देता था आई वाज सपोज टू गिव हिम के आज शाम ये यही हो सकता है उसमें एक आइडिया मैंने दिया कि आज जयप्रकाश नारायण ना पूरे ट्रिप से, से के ट्रिप से और कुछ यूरोपियन कंट्रीज तो उनको अगर हम शाम को छह बजे उनका प्लेन आता है आठ बजे टेलीविजन शुड बी एबल टू बीट द प्रेस ये था, mm. ये एक था वो क्या तो ठीक है, है करो छह बजे से वहां पार्लम एयरपोर्ट पर सारे कैमरा वगैरह मैं अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ इंतजार कर रहा हूं आठ बज बजे नहीं आया मैंने चालो सर को टेलीफोन किया मैं किसी हालत में वापस नहीं पहुंच सकता लेना आया नहीं है आठ बजे प्रोग्राम जाना है तो उन्होंने बहुत ही रूखे ढंग से कहाता हूँ वो कुछ और लगाएंगे उस वक्त आज डिविएशन होने दीजिए लेकिन दिस इज ए वेरी सीरियस मैटर अकाउंट नॉट अस मैंने कर, मैं वेट करू अब आप जानिए आप तक खड़ा रहा नौ बजे दस बजे हमारा ट्रांसमिशन क्लोज होता था नौ बजे प्लेन लैंड किया होगा तो मेरा कैमरामैन मैन कहने लगा छोड़ो भाई कहा अभी उनको ऐसे तुम करोगे अभी तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि फिल्म पे उन दोनों वीडियो था नहीं फिल्म पे तुम लोग फिल्म धुलेगी साउंड एडिट करोगे फिल्म एडिट करोगी लगाओगे आज तो जा नहीं सकता और एक घंटे में क्लोज है। तो तुम कोई हंस नहीं देर है। दे दे रुके हैं रुके टार्मेक पे हम पहुंच गए किसी तरह से टीवी का नाम लेके ये करके ऊपर चलता नीचे अच्छी खासी भीड़ की ली जा रही जेपी उतर रहे थे, हाथ से स्टिक, स्टिक उनके पीछे पीछे थी। स्टिक निकल गई। वो नीचे तक आई। मैं स्टिक उठाई और दौड़ के वहीं से मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया बड़ी गड़बड़ हो गई है बाबू जी जैसे मैं कब से जान गया बड़ी बड़ी बाबूजी गड़बड़ हो गई क्या हुआ? वो मैंने कर जी, हमने कर दिया गलत किया वो तो ठीक है लेकिन हमने सोचा जो आप रिपोर्टर से कहेंगे वो हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे और दिखा देंगे तो इसमें कौन सी बुरी बात थी तुम्हें नहीं, नहीं सबसे पहले तो मुझे प्रधानमंत्री को बताना है कि क्या हुआ है उससे पहले तुम्हें किसी रिपोर्टर से बात नहीं करूँगा एक सेकंड में बड़ी तेजी से मेरे दिमाग में काम किया मैंने कहा देखिए दर्शक सब आपकी प्रतीक्षा सब झूठ सारे दर्शक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं टीवी की आज आप आने वाले हैं और आप बताने वाले हैं क्या रुख है इन तमाम देशों का हमारे प्रति और आप इस तरह से हमें लेट कर रहे हैं और दूसरी बात ये है बाबू जी की आप कब से प्रधानमंत्री की चिंता कर रहे हैं आपको तो हमने हमेशा युवा पीढ़ी ने एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जाना है so, ऐसे <laughs> कहा तुम्हारी गाड़ी वाड़ी है, पास तुम्हारे है। तो चलो, सारे रिपोर्टर्स को छोड़ के मैं उनको बिल्कुल हाईजेक करके लेकर सीधे, ले सीधे टीवी स्टेशन वहां से टेलीफोन किया चाह बस आपको ट्रांसमिशन क्लोज हो रहा है और ये सुन नहीं रहे हैं मेरी बात एक्सटेंड करिए मैं जेपी को लेके अब हाँ उन्होंने उन्होंने कहा कहा मैं खुद पहुंच रहा टेलीफोन उसको दो उसको ड्यूटी ऑफिसर को दिया उसको उन्होंने कि नहीं आप लेकर भागे हुए आए। उनसे भागे। मिले। कौन करेगा आधे घंटे का इंटरव्यू क्योंकि तब ट्रांसमिशन खत्म हो गया टाइम का कुछ नहीं आधे घंटे तक हमने बांग्लादेश वॉर और दूसरे देशों के एटीट्यूड भारत की तरफ और इस वॉर की तरफ उनसे सारी चर्चा करने के बाद मुझे अभी तक कहते हैं अंतिम प्रश्न उन्होंने उनसे क्या इसमें कि ये तो बताइए ये तो रिकॉर्ड की बातें होगी लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि होगा क्या इसमें वो हंसे और उन्हें ईमानदारी की बात बताएं भाई होगा वही बांग्लादेश में जो हम करेंगे यानी उन्होंने साफ ही कह दिया कि हमें घुसना पड़ेगा अपनी सेना स्कूप था और दूसरे रोज अखबार में इसको लेकर इस कदर चर्चा हुई और ये भी आया कि टीवी का आदमी ये भी क्रिटिसिज्म जेपी का टीवी को उन्होंने दे दिया टीबी का आदमी इस तरह आजकल रिपोर्टर्स को क्योंकि ऑफिशियल मीडिया है एक टीम hmm. हमारे खिलाफ भी कुछ थोड़ा तो hmm. uh, बहुत लेकिन हमारा डायरेक्टर और सब लोग बहुत में एबल टू पुट अक्रॉस सच खुश थे, क्यों थे। क्योंकि थी और ही yeah. आल्सो वो बात ने कहीं लग गई कि आप क्या आप hmm. कब से प्रधानमंत्रियों की चिंता वो साफ ही बोला जी कुछ चंडीगढ़ कब गए इसके बाद मुझे जाना पड़ा अच्छा अच्छा और मॉरिशस कायत में थिएटर में वापस लौटना चाहता था टीवी में सारा दिन काम करने के बाद और रात को प्रोडक्शन करने के बाद बड़ी निराशा होती थी जैसे कुछ नहीं किया सारा दिन मेहनत कर लिया क्योंकि कहीं पर वो मीडियम जो था वो तुरंत रेस्पॉन्स नहीं देता था वो चिट्ठियां आती थी एक हफ्ते में हमारा कोई ही नहीं होता था प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ एक हफ्ते बाद कोई गहरा है कुछ बात नहीं बनती थी वहां पर उसी वक्त ओवेशन की जो आदत होती है रंगमंच पे वो मैं मिस करता था बहुत ज्यादा अच्छा। और मैं लौटना चाहता था रंगमंच बहुत हो गया टीवी सबसे पहले मैंने राकेश से ये बात की उनका छोड़ दो तुरंत छोड़ दो राकेश में और अनिता जी में झगड़ा हो गया अलिता जी का जिस तरह आप अपना घर तबाह कर रहे हैं उस आप दूसरे लोगों को भी लगा रहे हैं उसी रास्ते पर ये गलत है मॉरली रॉन्ग है बहुत बुरा झगड़ा हुआ आप तो लोग उस बात को लेकर उन्होंने नौकरी छोड़ दो रकमत में लौटाओ देखा जाएगा जो होगा हमने तो ऐसे ही किया सारे का छोड़ लेकिन मैं सोचता रहा कुछ हो। फिर अलकाजी ने मेरे पास बलवंत गार्गी को भेजा बलबंधी तो तो। चंडीगढ़ गया एक दिन वहां रुका डिपार्टमेंट देखा मुझे कतई पसंद नहीं। मुझे नहीं लगा कि या हो सकता है बलवंत के रहते है मैं ये नहीं रहतेजी ने मुझे बड़े जोर से कहा कि तुम मॉरिशस चले जाओ तुम दोनों को यह मौका मिल रहा है जाने का हस्बैंड वाइफ के लिए था वो अच्छा। हबीब और मोनिका को ऑफर हुआ था लेकिन उन्हीं दोनों हबीब ने हबीब को एम्पीशिप मिला अच्छा। नहीं तो वो लगभग तैयार थी लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि उनका भागी कहाँ जाने वाला है वो पी हो गए फिर तो खराब खार उनके जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था तो अलकाजी ने मुझे बहुत जोर से कहा जब उन्होंने उनसे सलाह बहुत चले जाओ अकेले राकेश ने हमें मना किया मेन स्ट्रीम से कट जाओगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैं इसलिए नहीं रोक रहा कि मेरे नाटक करो लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो तुम कर सकते हो मैंने कहा पिछला नाटक तो मैंने आपको बड़ा खराब किया वो थे नहीं। विदेश गए हुए जवाहरलालोशिप के आए तो मैंने उन्हें कहा कि आपका नाटक बिल्कुल तबाह गुनागार हूँ आपके साथ नैवि जी ने बहुत खराब लिखा नट्टी मैंने नैनी जी को टेलीफोन किया कि आपने काफी नहीं लिखा ये बातें रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए नैनी को याद होना चाहिए मैंने सचमुच बहुत खराब किया नाटक लेकिन आपने काफी सख्त नहीं लिखा अच्छा बहुत खराब था राकेश से भी कहा राकेश ने कहा तुम्हारे हाथ से अगर हाँ खराब भी होता है तो वही अच्छी बात ईमानदारी है।, तो है, है।, है लेकिन तुमको पता है आजकल दीनानाथ क्या कहते घूम रहे हैं दीनानाथ जो नहीं मालूम कहते वो ये कहते घूम रहा है मोहन ने मोहन को मारा बड़ी <laughs> हमारा नाटक खत्म कर दिया अरे वो मुझे रोक रहे थे उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू लिया चेंजिंग रोल ऑफ़ द वर्ल्ड थिएटर संगीत नाटक के लिए। अच्छा। जो, उनकी अंतिम इंटरव्यू छबा संगीत नाटक तो उसमें कुछ काफी मैंने ऐसे सख्त सवाल उनसे किए कि उसको लेके थोड़ी सी तनखीह उसी दिन हो गई थी जब वो इंटरव्यू किया इसी तरह से मैं टेप तो, बैठा हुआ। तो कुछ मैंने जाहिर किया जे एन यू के जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप लेकर तत्व तो तो दिखाई नहीं देता ये काम हो चुका है हो। मैंने उनको एग्जाम्पल दी कि कैसे हो चुका है इस बात से थोड़े से चढ़ गए थे बहरहाल जिस दिन में जाने वाला था वो दिन सुबह के अखबार में के थी अच्छा। और आ, की खबर खबर और मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि राकेश उनका नाम देखा मैंने कि कोई और अवार्ड इनको मिला है। मेरी पहली प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया ये हुई जब पढ़ा कैंसिल कर दिया पंद्रह दिन के लिए हमने उसके बाद में जनवरी को त्रे, त्रे, त्रे, वहां गया था दो साल के लिए वहीं से रिजाइन कर दी टेलीविजन की नौकरी और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ एक कर लिया वहाँ पर यूथ थिएटर डेवलप करने की बात और भारतीय रंगमंच वहाँ इंट्रोड्यूस करने की बात जिसमें हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इंटरेस्टेड थी और वहाँ की सरकार भी अपने राजनीतिक कारणों से इंटरेस्टेड थी वहां मुझे एक अद्भुत अनुभव ये हुआ छोटे सा देश का सही लेकिन प्रधानमंत्रियों के साथ और मंत्रियों के साथ बहुत करीब से पॉलिटिशियंस को मैंने इतने पास से कभी नहीं मिले को ऑपरेट करते हुए उनको उनके उनके jokes, उनके उनके उनके मजाक जोक्स डिस्कशंस और आग्रह कंसर्न्स पहली बार मैंने राम गुलाम बहुत करीब रहा और प्यार करने लगी छोटे तो और वहां रंगमंच का काम कम हुआ लेकिन पढ़ना इतना हुआ दूसरी चीज है समय बहुत मिला पहले तीन साल वहाँ अंत के दो साल बड़े डल हुए कारण से उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हिंदी रंगमंच रंगम अच्छा। राजनीतिक कारण, अच्छा। कारण अच्छा। सरकार बदल गई ये हो गया वो हो गया हमारे कौन कौन से नाटक वहाँ के वहाँ सभी आधुनिक रंगमंचन हुआ पहले में हम रामगुलाम के साथ लेकर हाँ ये एक ऐतिहासिक बात है कि विदेश से पहली बार एक भारतीय नाटक पूरी विदेशी टीम के साथ भारत में आके उसने दिखाया अच्छा। और नागपुर में हुआ हाँ। और दिल्ली में हुआ अच्छा। और नागपुर में दोनों थे तो और राम, गुण। राम, गुण। राम गुलाम दोनों हाँ। थे यहाँ करण सिंह देखते हैं Uh, that is very interesting. Very interesting. Mm -hmm. पूरी मॉरिशियन कास्ट के साथ mm -hmm. पहली बार mm -hmm. वहां से बाहर से नाटक आया और तो और भारती जी को दो तीन बार फिर हमने बुलाया भी mm -hmm. और उनको बड़ा अच्छा भी लगा कैसे वहाँ सारा देखकर कर लेकिन वहाँ जो चीज हमने सीखने को मिली वो शायद और कहीं नहीं मिलती थी क्योंकि एक तरह का जो लोगों के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे आइसोलेशन भी और उस आइसोलेशन में बड़ी चीजें अच्छा। तो तो अच्छा। संभव नहीं हुआ यहाँ <coughs> सभी आधुनिक रंगम थे जितने भी भारतीय नाटक थे तो नहीं नहीं। ये सभी हमने क्योंकि तो वो लोग उन्होंने अंतिम नाटक खेला था सात से आगे निकले थे अच्छा। के बाद के जो ये। अनत वहां के जो जो ये हुए हुए हुए हुए हुए हुए अच्छा। अच्छा। जब मैं लौटा तो छह महीने पर लगभग बेकार सोचता रहा क्या किया जाए कुछ थोड़ा पैसा जमा कर लिया था कभी बनाई जाए, इस बात शुरू की।, मदद भी की। जी ने भारतीय लोगों से मिलाया। लेकिन फिर पता नहीं कैसे, अचानक ही ऑफर मैंने हर चीज का मन हो रहा चाहे मुंबई मुझे पसंद नहीं, नहीं कर रहा है मन कर लिविंग कंडीशंस बहुत खराब दिन तो तुम्हारे लिए यहाँ पर अब खटना और फिर से स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है और जो कुछ भैया तुम थोड़ा बहुत जमा वामा करके या कुछ वो अभी रिसाफ का खत्म हो जाना है यहाँ फिर तुम्हारी भैया हालत तो अब तुम्हें शुरू करना पड़ा मुश्किल है तुम्हें लेवल पे हम देखा है कैसे तुम तो रहते थे क्या था तो, अब तो ये अच्छा है लेकिन आपकी टर्म्स और कंडीशन पर जाओ जो टर्म्स मैंने लिखी फिनेशियल तो मुझे पता चला कि चांसलर को कैसे मेरा नाम किन लोगों उन्होंने पूछा कहा खराब हाल था स्ट्राइक हो रही थी एजुटेशन थे तीन चार साल रहे वहाँ में और उसके बाद वहाँ से अपजील है यहाँ हुआ अच्छा आ, थोड़ा सा समय दस मिनट और हम लोग बातचीत कर लें आ, तुमने नेशनल स्कूल जॉइन किया नेशनल स्कूल के करीब पिछले पच्चीस वर्ष के इतिहास के साथ तुम जुड़े हुए हो इस माने में कि विद्यार्थी की तरह से और आज डायरेक्टर के तरह से पिछले दिनों नेशनल स्कूल बहुत चर्चा का विषय रहा है और बहुत से प्रश्न हैं इसकी उपयोगिता सार्थकता इसके इस बड़े माने सफ़ेद हाथी इसको हम लोग सब बोला करते हैं खैर वो तो एक अलग चीज़ है काम बड़ा है तो बड़े काम में और अलग अलग डायरेक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है कौन कैसे प्लान करता है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं तुमको बेसिकली क्या अंतर लगता है और पिछले दिनों बड़े जोरों में एक सवाल कि इतने बड़े विद्यालय को रखने की क्या आवश्यकता? एक तरह से इसके अस्तित्व के ऊपर ही बहुत बड़ा सा प्रश्न लगाया गया। तो तुमको क्या लगता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की उपयोगिता और इसका भविष्य मैंने बात बहुत बड़ी है मगर फिर भी हमको लगता है की थोड़ी से थोड़े से बिल्कुल लगाया जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय? जबकि है इसके देश में। पता नहीं कैसे लोग आंखें बंद कर लेते हैं इस से कि आज जब संगीत नाटक को राष्ट्रीय एक फेस्टिवल करना होता है तो अगर छह या आठ नाटक आँट नाटक आते हैं तो नाटक उसमें एक्स एन एस डी स्टूडेंट के डायरेक्टेड होते जो जितना यंग, और इम्पोर्टेंट थिएटर वर्कर है सब यहाँ से निकला होगा कुछ लोगों को छोड़कर आप अगर सीनियर लोगों को छोड़ दें हबीब है काबलम है बाकी आप जितने भी लोगों को आप देखेंगे श्याम को छोड़ दें आप को छोड़ दें जितने लोगों को आप देखेंगे सब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले होंगे मेरी समझ में नहीं आता कैसे ये लगाया जाता है लोगों ने आज तक ग्रेजुएशन किया है नेशनल स्कूल उसमें से करीब डेढ़ लोग एक्टिवली अभी भी थिएटर कर रहे हैं उस जमाने के लोग दादा के जो या किसी न किसी रूप से मीडिया गुलशन कपूर आप देखें तो कितनी बड़ी खलकत है जो पूरे मुल्क में फैली हुई है इन तीन सौ लोगों ने नए रंगमच के उदय में कितना भाग लिया है ये कोई भी देख सकता है बहुत आसानी से सिनेमा में अच्छे सिनेमा इतने 20-25 वर्षों में कुल तीन साढ़े तीन सौ लोगों ने ग्रेजुएशन तीन सौ छब्बीस लोगो ने किया है 25 <coughs> पच्चीस जो की शुरू में, अच्छा, में इंटेक बहुत कम था अभी बढ़ा है 20 तो अब सीट हुई है अच्छा, अभी तो बहुत ज्यादा नहीं होती नहीं। लेकिन 326 हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स टोटल ग्रेजुएशन और सबको अगर देखा जाए सब किसी न किसी रूप से इन कलाओं से जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब सौ लोगों का पता नहीं कि वो किधर चले गए लेकिन बाकी दो के करीब लोग हां कुछ लोग और अच्छे अच्छे पदों पर अच्छी जगहों पर अनुप्लॉयड भी नहीं है काम कर रहे हैं तो बावजूद इसकी तमाम समस्याओं, इसका पास्ट रिसेंट पास्ट काफी टर्बुलेंट रहा डिस्टर्ब रहा स भी रही सिक भी हो गया वो होता है 25 वर्ष के अपने इसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण थे अलका जी एक मॉडल लेके आए वेस्ट से उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया वो मॉडल उस समय सार्थक लगा कुछ अर्से तक उसके बाद उसकी सार्थकता समाप्त हो गई कारणता उन्होंने सब रिवर्स कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उन्हें नहीं था रिवर्सल जरूरी था चेंज जरूरी था लेकिन इस तरह ले आए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया चेंजेस ले आए एक कलाकार की ऐसी बस होना चाहिए यह होना चाहिए लेकिन कोई तैयारी नहीं थी उसकी काफ़ी तैयारी के बाद एक इंस्टीट्यूशन का सिलेबस बदलता है एक से चला आ रहा था ग्रेजुएट चेंजेस होने चाहिए नहीं हुआ और बिगड़ गया शाहजी आए और बिगड़ा उस में आया नहीं किसी लेकिन मैं बहुत आशा और इसका इसका होना मैं रहूँ ना रहूँ यह दीगर बात है लेकिन इस इंस्टीट्यूशन इस ने एक ऐतिहासिक महत्व तो का काम किया है और यह करता भी रहेगा अगर हम इसको बदलते रहे बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप तुमको क्या लगता है क्या कंट्रीब्यूट करता है एक एक्टर या डायरेक्टर या एक थिएटर टेक्निक की दृष्टि से नेशनल स्कूल किस माने में कंट्रीब्यूट करता है भी लोग हैं भू हैं, रैना है अमाल हैं, फैजल हैं, जितने लोग रोहिणी हैं, आतंकड़ी हैं, ढेर सारे लोग हैं जितना भी नाटक आज हो रहा है सोन तक तमाम तरह के लोग कुछ सरकार में जाके हम वो भी एक तरह का अगर, क्या नई दृष्टि देता है नेशनल स्कूल जो कि नेशनल स्कूल से बाहर रह करके लोगों को नहीं मिल पाती या कैसे वो उनको बिल्डअप करते अगर मेथोडिकल ट्रेनिंग आपके पास hmm. रंगमंच की नहीं है तो कुछ कठिनाइयाँ रही जाएगी आपके काम में और मैं देखता हूँ काफी सीनियर लोगों के कामों में कुछ तरह की कठिनाइयाँ रह जाती हैं उसकी वजह है एक मेथोडिकल ट्रेनिंग को आप रिप्लेस नहीं कर सकते और एक ये प्रश्न के एक्टर तो पैदा होते हैं कोई बनाए नहीं जा सकते ये सब मैं बिल्कुल ही मानता रंगमंच इस तरह से बदल रहा है कि बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं होगा स्टेज के अब वो ट्रेनिंग अप्रेंटिस होकर भी मिल सकती है मैं मानता हूँ यहाँ से बाहर भी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी आप अगर शंभु मित्रा के साथ दस बरस काम करते तो वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग हुँ। हुँ। वो दूसरे ढंग से मिल सकती है शायद बेहतर भी मिल सकती है ये भी मैं कंसीड करने के लिए यहाँ लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रिटेंडेंट है यार। ये तो किसी तरह से बात समझ में आने वाली है ट्रेनिंग के बगैर कैसे काम चल सकता है और सारे उसके डिपार्टमेंट्स के साथ टेक्निशन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स स्टेज डिपार्टमेंट एक्टिंग डिपार्टमेंट डायरेक्शन इन सभी चीज़ों पर एक ही ऐसा विद्यालय है जो काम करता है नहीं।, नहीं और एक हमको लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये हो जाता है, कि thing, जो है उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स को एज ए टोटल प्रोडक्शन यहाँ विद्यालय की ट्रेनिंग के बाद आदमी जिस रूप में देख पाता है एक्टर भी हर व्यक्ति जिस तरह से देख पाता है उस उस तरह से शायद शायद बाहर के के जो जो काम करते करते हैं हैं ट्रेनिंग के अभाव के बिना उसको शायद देख पाना है। है। बड़ा इसमें मनोवैज्ञानिक बात भी है लोग अब अलकाजी राडा से आए पूरा मॉडल उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और उन्होंने ड्राम बार बार ये कहा सेमिनार्स में हर जगह ऑन रिकॉर्ड राडा में मैंने वो सीखा जो नहीं करना चाहिए अच्छा अच्छा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैंने निकलने के बाद भी कहा कि अब इस ट्रेनिंग को भूल जाने का वक्त आ गया है मैंने एनएसडी में क्या नहीं करना यह भी सीखा है तो इंस्टीट्यूशंस को जब आप, जैसे अब नसीर ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि एनएसडी ने मुझे कुछ सिखाया और कुछ ऐसा भी सिखाया जो नहीं करना चाहिए ये उसने भी कहा तो इंस्टीट्यूशन ने अपना काम कर दिया जो भी एक्सपोजर देना था उसने दे दिया अब दृष्टि क्या लेनी है ये आपके ऊपर ये उपरने। करता है अच्छा अच्छा एक और माने दो एक चीजें फैक्ट्स और थोड़े से हम चाहेंगे एक तो ये बताओ कि तुमने जो जो प्रोडक्शन उनमें तुमको कौन सा सबसे अच्छा लगा और जो अभिनय किए उनमें तुमको किस में सबसे तो अच्छा। संजय की मेरी भूमिका अच्छा मैं समझता हूँ ये अंधा युग तो तुमने मॉरिशस में किया था अच्छा उसमें संजय की पहली अच्छा में अच्छा उसमें उस, उस बहुत आनंद आया उसमें चंडीगढ़ में ट्रायल किया अच्छा अच्छा अनुवाद करके ना जी हाँ। एक विषय जिस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है हाँ। बाद में कभी करेंगे हाँ। वो कॉन्सेप्ट अब मेरे पास जैसा लगता है कि मेरा स्वतंत्र कॉन्सेप्ट है एक थियर अच्छा जो मॉरिशस अगर मैं नहीं जाता तो शायद डेवलप नहीं होती तो ये पूरे अनुभव वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग ढंग के काम देखे और अलग अलग अनुभव किए कुछ राजनीतिक काम कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स में कर रहे हैं कुछ न्यूज़ में कर रहे हैं जो इतने लोगों से और एक जिसे कल्चरली पिछड़ा हुआ देश कह है सकते हैं रहकर उन लोगों ने जो सिखाया अच्छा। उससे एक दृष्टि पैदा हुई है है, अच्छा। संबंध में, जो अच्छा। जो काफी समय लेगी और उसको बताना, लेकिन ये जो मेरा का प्रोडक्शन सबसे बेहतर काम करता अच्छा। जो ट्रायल मैंने किया अच्छा। इसमें कुछ भी विदेशी नहीं सिवाय अच्छा। इसके कि काफका का एक बेसिक आइडिया एक आदमी अपने आप को गिरफ्तार महसूस करता है और उसे पता नहीं की वो किस क्या उसका क्राइम है और कौन उसे गिरफ्तार किए है और उसका नतीजा क्या होगा बस इतना तो का है है है बाकी सारा लिखा गया है, किया गया किया तुमने उसका रूपांतर मैंने उसका रूपांतर किया अच्छा। और रूपांतर में मतलब इतना ही आइडिया लेके मैं लिखता था। नादर्ण। नादर्ण। उसमें सभी चरित्र भारतीय है स्थितियाँ भारतीय है सिचुएशन बिल्कुल अलग है जो काफका के नाटक से के हम्म। उसमें मैं समझता हूँ वो नाटक बहुत करीब पड़ता है जो मैं करना चाहता हूं। आच्छा, अच्छा अच्छा। तो अपने फिर ये तुम्हारे कंसेप्ट की बात करेंगे क्योंकि आज कर तो हमको लग रहा है की अब काफी देर कर ली या तुम चाहोगे आज इसको मेरा ख्याल है कंसेप्ट जो है ये वो ज्यादा विशद हाँ। विषय है और उसको जरा आराम से फिर हम लोग एक दिन और थोड़ा समय और रहा थोड़ा, रहा। थोड़ा सोच कर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए इसके बारे में अच्छा